मेरा संसार को नहीं जीवन मरण का राम सुपने ही जनि बीस रहे मुख हृदय हरि नाम हरि भज साफल जीवना पर उपगार समाय भला जह पशुपंखी खाए राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार विषम जे ऊब रहे काया कंचन सार कौन पटंतर दीजिए दूजा ना ही कोई राम सरीखा राम है सुमरिया ही सुख हो नाव लिया तब जानिए जे तन मन रहे समाये आदि अंत मध एक रस कबहू भूलिन जाए जीवन को जीने के दो ढंग एक ढंग है संदेह का और एक ढंग है श्रद्धा का दोनों बड़ी विपरीत यात्राएं दोनों के परिणाम बड़े भिन्न और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जीते तो हैं संदेह का जीवन और आकांक्षा करते हैं श्रद्धा के फलों की तब असफलता के अतिरिक्त तो कुछ हाथ नहीं लगेगा बीज तो बोए हों संदेह के और फल चाहे हों श्रद्धा के ये न तो कभी हुआ है न कभी हो सकेगा संदेह का अर्थ है डवाणोल चित संदेह का अर्थ है कपती हुई मनोदशा संदेह का अर्थ है जो भी कर रहे हैं उस करने में भरोसा नहीं कि कुछ होगा संदेह का अर्थ है एक हाथ से कर रहे हैं दूसरे हाथ से मिटा रहे हैं संदेह का अर्थ है एक कदम उत्तर चलते हैं एक कदम दक्षिण चलते हैं टूटे हैं खंडित विभाजित है संदेह तो महारोग है उससे कभी कोई कहीं पहुंचा नहीं उससे चलने वाला चलता तो बहुत है मार्ग तो बहुत तय करता है मंजिल कभी नहीं आती श्रद्धा का अर्थ है थिर हुआ चित्त श्रद्धा का अर्थ है एक स्वर हुआ चित्त श्रद्धा का अर्थ है एक ही धुन बजती है द्वैत नहीं जिस यात्रा पर निकले हैं पूरे ही निकल गए हैं पीछे किसी को छोड़ नहीं दिया है एक अंग नहीं गया है यात्रा पर समग्रता से चले गए और बड़े मजे की बात है कि जैसे संदेह वाला आदमी चलता बहुत पहुंचता नहीं श्रद्धा वाला आदमी चलता ही नहीं और पहुंच जाता है अगर पहली बात तुम्हें समझ में आ गई हो कि संदेह वाला आदमी चलता बहुत है पहुंचता नहीं तो दूसरी बात की भी हल्की झलक मिल सकती है श्रद्धा वाला चलता ही नहीं पहुंच जाता है बैठे बैठे पहुंच जाता है कुछ करता नहीं और पहुंच जाता है संदेह वाला बहुत उपक्रम करता है श्रद्धा वाला सिर्फ श्रद्धा करता उतना काफी उससे बड़ा कोई उपक्रम नहीं उससे बड़ा कोई उपाय नहीं पर जो संदेह में ही जिए हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है कि श्रद्धा से कोई पहुंचेगा कैसे और बैठे बैठे पहुंच जाएगा मैं विद्यार्थी था जिस विश्वविद्यालय में रोज सुबह घूमने जाता था राहे के किनारे एक पुलिया पर अक्सर बैठ जाता था घंटों बैठा रहता था एक प्रोफेसर भी घूमने आते थे धीरे दिर धीरे उनसे परिचय हुआ वो अक्सर मुझे वहां बैठा देखते थे एक दिन कहने लगे ऐसे बैठे बैठे कुछ भी ना होगा अपना जीवन गंवा दोगे कुछ करो क्योंकि सांझ आता हूं तब तुम यहां बैठे मिलते हो सुबह आता हूं तब तुम यहां बैठे मिलते हो आता हूं चला जाता हूं तुम यहां बैठे ही रहते हो कर क्या रहे हो बैठे बैठे मुझे तुम्हारे लिए चिंता होने लगी चिंता होने योग्य बात थी क्योंकि विश्वविद्यालय तो मुझे सिर्फ बहाना था वहां मेरा कोई रस ना था वो तो बहाना था दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं खाली नहीं बैठा हूं अन्यथा परिवार के लोग परेशान होते मित्र परिजन पीड़ित होते कुछ कर रहा हूं वहां कुछ भी नहीं कर रहा था मैंने उनसे कहा कभी दोपहर भी आओ तब भी तुम मुझे यहां बैठा हुआ पाओगे कभी आधी रात भी आओ तब भी तुम मुझे यहां बैठा हुआ पाओगे ज्यादातर बैठता ही हूं वो नाराज हुए वो कहा इस तरह जीवन गमा दोगे ऐसे बैठे बैठे कुछ ना मिलेगा मैंने उनसे पूछा कि आप तो नहीं बैठे रहे कुछ मिल गया है आप तो काफी दौड़े धूपे हैं अगर मिल गया हो तो मुझे बता दे और अगर न मिला हो तो मुझसे बैठना सीख ले उस उन्होंने उस रास्ते पे आना बंद कर दिया मुझे देख तो दूर से ही लौट जाते धीरे धीरे बात आई गई हो गई मैं भूल ही गया कोई तीन महीने बाद एक दिन देखा कि वो आ रहे हैं फिर लौटे भी नहीं मैं चकित हुआ फिर वो पास आए और कहने लगे बाबा क्षमा करो क्यों मेरे पीछे पड़े दिन में कई बार तुम्हारी याद आती और कल रात तो हद हो गई रात भर सोने न दिया सपने में भी बैठे हो मुझसे कह रहे हो बैठो तुम भी मुझसे भूल हो गई जो मैंने कहा और यही निवेदन करने आया हूं कि मैंने कुछ पाया नहीं चल के और अगर नहीं बैठ पा रहा हूं तो सिर्फ इस कारण की चलने की आदत हो गई लेकिन कौन जाने शायद तुम पालो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं श्रद्धा तो बैठने का एक ढंग है संदेह चलने की एक प्रक्रिया है संदेह दौड़ है श्रद्धा विराम है संदेह पाने की आकांक्षा है श्रद्धा पालिया ऐसा भाव है इसे तुम ठीक से समझ लो क्योंकि अगर यही बीज न हुआ मूल में तो जिस वृक्ष की हम कल्पना कर रहे हैं वो कभी भी प्रकटेगा नहीं श्रद्धा तो पा लिया ऐसा भाव है पहुंच गए ऐसी प्रती है आ गया मंदिर कहीं जाने को नहीं और ऐसी चित्त दशा है संदेह सदा कहता है और आगे और आगे संदेह तो मील का पत्थर है जिसपे तीर लगा है और आगे और आगे श्रद्धा तो ऐसी भाव दशा है यही अभी और यहीं संदेह वाले व्यक्ति को श्रद्धा वाला व्यक्ति अंधा दिखाई पड़ता है श्रद्धा वाले व्यक्ति को संदेह वाले व्यक्ति पर दया आती कि नाहक ही दौड़ा चला जा रहा है कहीं पहुंचेगा नहीं गिरेगा और बुरी तरह गिरेगा श्रद्धा वाला आदमी भी कब्र में उतरता है लेकिन उसको उतरने में एक शान होती कब्र में भी जाता है तो साही ढंग से जाता है उसकी समाधि साधारण समाधि नहीं होती उसकी समाधि परमात्मा से मिलन का द्वार होती संदेह वाला भी गिरता है बुरी तरह गिरता है कब्र में ही गिरता है मुंह में धूल भर जाती है चीखता है चिल्लाता है बचना चाहता है जिंदगी भर चला है और कब्र रोके देती है कब्र दुश्मन मालूम होती मृत्यु से भय लगता है श्रद्धा वाला तो जीवन भर बैठा है बाहर बैठा था कि कब्र में बैठा कोई फर्क नहीं पड़ता है मृत्यु मित्र मालूम होती है। और जिसने जान लिया कि मृत्यु मित्र है उसने सब जान लिया उसने जीवन के सब खजाने पा लिए और जो मृत्यु से डरता रहा और भागता रहा उसने सब गंवा दिया जीवन में जो भी पाने योग था उस सब से वो वंचित रह जाएगा। श्रद्धा वाले व्यक्ति को दया आती है क्योंकि लगता है संदेह वाला व्यर्थ ही भागता है पसीने पसीने लथपथ सदा थका हुआ मालूम पड़ता है और ऐसे ही गिरेगा कोई मंजिल हाथ ना आएगी क्योंकि मंजिल तो वही थी जहां तुम थे जितने दौड़ोगे उतने ही दूर निकल जाओगे क्योंकि मंजिल तो तुम हो कुछ और पाना थोड़ी है जो तुम्हें मिला ही हुआ है उसे भर जानना है कहीं पहुंचना थोड़ी है तुम वहां हो ही सदा से थोड़ी आंख भर खोलनी है, थोड़ा स्मरण करना है थोड़ी सुरती आ जाए थोड़ा होश आ जाए तो तुम अचानक हंसोगे कि मैं जहां कहां रहा था मैं खोज कैसे रहा था खोजने वाला ही तो वो है जिसे हम खोज रहे थे सम्राटों का सम्राट भीतर श्रद्धा विश्राम बना देती है क्योंकि जब चित्त में कोई विरोधी ना रहा कोई विषमता ना रही सब थिर हो गया तो गति गतिशून्य हो जाती उस गति गतिशून्य दशा का नाम समाथी। ये श्रद्धा के सूत्र है एक एक शब्द को ठीक से समझना मेरा संसार को नहीं जीवन मरण का राम सुपने ही जन विसरे मुख हृदय हरिनाम दादू कहते हैं मेरा संशय जा चुका मेरा अब कोई संशय नहीं अब मैंने श्रद्धा पाली श्रद्धा उपलब्धि है श्रद्धा उपाय नहीं है उपलब्धि है तुमने लोगों को कहते सुना होगा कि श्रद्धा से परमात्मा पाया जाता है गलत कहते श्रद्धा परमात्मा है श्रद्धा कोई उपकरण थोड़ी है कि इससे परमात्मा को पाया जाता है यह कोई विधि थोड़ी है यह कोई तकनीक थोड़ी है इसलिए ऐसी घड़ी कभी नहीं आती जब श्रद्धा छूट जाए क्योंकि तकनीक होता तो छूट जाता जब पा लिया तो तकनीक व्यर्थ हो जाता है विधि तो छूट जाएगी मार्ग तो छूट जाएगा जब मंजिल मिलेगी श्रद्धा कभी नहीं छूटती श्रद्धा परमात्मा को पाने का उपाय नहीं श्रद्धा परमात्मा है वो विधि नहीं वही लक्ष्य मेरा संशा को नहीं दादू कहते हैं अब कोई संशय ना बचा कोई संदेह मन में ना रहा श्रद्धा उपलब्ध हो गई संदेह का अर्थ होता है हमेशा डरे हुए जीते हो प्रेम करते हो लेकिन संदेह प्रेम नहीं हो पाता मित्रता बनाते हो लेकिन संदेह है मित्रता नहीं हो पाती पैर बढ़ाते हो लेकिन संदेह है पूरी ताकत से बढ़ नहीं पाता सब तरफ संदेह है तो तुम आधे आधे जीते हो और तुम्हारा अधूरा जीवन तुम्हारा ये कुनकुनापन ही तुम्हें उबलने नहीं देता और जीवन की गरिमा प्रकट नहीं हो पाती श्रद्धा तुम्हें 100 डिग्री पर उबाल देगी जहां से जल भाप हो जाता है संदेह तो तुम्हें कुनकुनाए रखेगा तुम्हें सदा बीच में ही अटकाए रखेगा तुम कुछ भी करोगे तुम्हारा कृत्य कभी तुम्हारे पूरे प्राणों से आच्छादित ना होगा और वही तो तृप्त होने का ढंग है कि तुम्हारा कृत्य तुम्हारे पूरे प्राण से आच्छादित हो जाए तुम जो करो उस करने में तुम पीछे ना रहो डूब जाओ पूरे एक हो जाओ नाचो तो नाच बचे नाचने वाला ना बचे देखो तो आंख हो जाओ और सब खो जाए सुनो तो कान हो जाओ कुछ और ना बचे जिस दिन तुम्हारा कृत्य समग्र होता है टोटल होता है उसी दिन तो जीवन में आनंद की वर्षा शुरू हो जाती तालमेल बैठ जाता है अभी बस तालमेल टूटा हुआ है वर्षा तो हो रही है आनंद की तुम्हारा पात्र उल्टा रखा है वर्षा होती रहती है और तुम रोते चिल्लाते रहते हो संदेह उल्टा पात्र तुम कपते रहते हो ऐसे ही समझो कि कोई आदमी कप्ते हुए हाथों से तीर चलाए तो कितना ही लक्ष्य निकट हो क्या फर्क पड़ता है कप्ते हाथ तीर को ना चला सकेंगे कप्ते हाथ तीर को भी कपा देंगे कहीं देखेगा कहीं सोचेगा कहीं तीर लगेगा पाना चाहते हो सुख मिलता है दुख जीवन भर हाथ साधते हो कि सुख पर तीर लग जाए लगता नहीं चूक चूक जाता है हाथ ही कपड़े हृदय ही कपड़ा है तुम एक कंपन हो तो तुम्हारा तीर चूक जाएगा जब तक संशय है मन में तब तक तुम चूकते ही रहोगे संशय की अवस्था रुग्ण अवस्था है मेरे गांव में मेरे घर के सामने एक सुनार रहता है वो संशय का प्रतीक है वो अकेला ही है संपन्न भी है लेकिन संशय उसका प्राण लिए ले रहा है ताला लगाता है हिलाके देखता है दस कदम जाएगा फिर लौट आएगा दस कदम जाने में संदेह फिर पकड़ लेता है कि पता नहीं ताला लगाया हिलाया नहीं हिलाया पूरे गांव के बच्चे उसे मुसीबत में डाले रहते थे वो पहुंच गया है फरलांग भर बाजार सब्जी लेने जा रहा फिर कोई मिल जाएगा कहेगा सोनी जी ताला खुला पड़ा है फिर कोई उपाय नहीं है कि वो ना वापिस लौट आए और ऐसा भी नहीं गया ऐसा हजार दफे मजाक हो चुकी है और हजार दफे गलत पाया ताला तो लगा ही हुआ है लेकिन पता नहीं नौ सौ निन्यानबे दफा लोगों ने झूठ कहा अब यह लड़का ठीक ही कह रहा हो वो फिर लौट गया है वो फिर घर जाकर ताला हिला रहा है नदी पर स्नान कर रहा और किसी ने कह दिया सोनी जी ताला यह भी नहीं कहा कि खुला है कि लगा है। उसका सारा स्नान भ्रष्ट हुआ वो भागा अपनी पोटली उठा के घर की तरफ संस से बंधा हुआ चित्र खूंटी से बंधा हुआ है थोड़ी बहुत रस्सी है उस रस्सी में बंधा हुआ जानवर जैसे खूंटी के आसपास घूमता रहता ऐसा संसय से भरा हुआ व्यक्ति भी बस रुग्णता के आसपास ही घूमता रहता रोक से बंधा है श्रद्धा मुक्ति है और तुम्हारे चित्त में संदेह तब तक रहेंगे जब तक तुम अपने को बहुत समझदार समझ रहे हो जितना समझदार आदमी उतने ज्यादा संदेह से होगा वो सुनार बहुत बुद्धिमान है विचारशील है जितना बुद्धिमान आदमी अपने को सोचता है बुद्धिमान उतना ज्यादा संदेह करता है उतना हर बात पर सोचता है विचार करता है धीरे धीरे विचार करना एक जीवन की बंधी हुई जकड़ हो जाती एक काराग्रह हो जाता वो विचार ही करता रहता है सुना है मैंने कि इमानुअल कांट को एक लड़की ने विवाह के लिए निमंत्रण दिया था कांट जर्मनी का बड़ा विचारक दार्शनिक हुआ है। उसने कहा सोचूंगा एक तो स्त्री साधारणता किसी को विवाह का निमंत्रण नहीं देती कोई तीन वर्ष तक वो लड़की प्रतीक्षा करती रही कि ये अपनी तरफ से कुछ पहल ले लेकिन संदेह वाला आदमी अपनी तरफ से पहल नहीं लेता जब तक झंझट से बचे रहे तब तक ठीक इमेनअल कांठ ने अपनी तरफ से पहल ना ली जब लड़की ने मजबूरी में पहल भी ली तो उसने कहा मैं सोचूंगा क्योंकि समझदार आदमी बिना बिना सोचे सोचे कुछ भी नहीं करता। वो सोचे प्रेम भी नहीं नहीं करता करता वो प्रेम उसने काफी सोचा विचारा विश्वविद्यालय में जहां वो प्रोफेसर था वहां के पुस्तकालय को छान डाला सारे पक्ष और विपक्ष में जितने भी बिंदु हो सकते थे सब लिख डाले कि विवाह करो तो क्या लाभ है ना करो तो क्या लाभ है करो तो हानि कितनी है ना करो तो हानि कितनी सब लिख डाला बड़ी मुश्किल में पड़ गया जिस जैसे, जैसे खोजता गया वैसे वैसे जाल बड़ा होता गया कहते हैं उसने कोई 350 पक्ष में और 350 सौ विपक्ष में तर्क लिख लिए स्वभाव काफी समय निकल गया जब तर्क बराबरी हो गए दोनों तरफ 350 इस तरफ तीन सौ पचास उस तरफो तर्क की यह खूबी है कि अगर तुम खोजते ही जाओ तो हमेशा पाओगे वो बराबर हो जाते क्योंकि हर तर्क दुधारी तलवार है वो दोनों तरफ काटता है जो लोग तर्क के द्वारा निष्कर्ष ले लेते हैं वो ठीक तर्कनिष्ठ नहीं है इसलिए उनको तर्क की पूरी कला नहीं आती नहीं तो तर्क तो कभी भी कोई निष्कर्ष लेने ही ना देगा जो आदमी ठीक ठीक तार्किक है वो निष्कर्ष नहीं ले सकता क्योंकि हर तर्क दोनों तरफ काटता है बराबर काटता है तो ऐसी तो कोई घड़ी आती नहीं जिस तरफ एक तरफ तर्क ज्यादा हो दूसरी तरफ तर्क कम हो वो बराबरी होता है क्योंकि हर तर्क दोनों तरफ काटता है ठीक तार्किक व्यक्ति निष्कर्ष ले नहीं सकता है इमेनुअल कांड बड़े से बड़े तार्किकों में एक था देखा कि सब खोज व्यर्थ गई दोनों तरफ बराबर तर्क हो गए अब कैसे निर्णय लेना बात वहीं की वहीं खड़ी 350 तर्क खोजने में जो समय गया वो व्यर्थ गया निर्णय अब उसी को लेना है तर्क से कुछ सहारा ना मिला तो वो गया लड़की के द्वार खटखटाए लेकिन पता चला कि लड़की की तो शादी हो चुकी उसको तो तीन बच्चे भी हो चुके तो वर्षों पहले की बात थी ये तो वो भूल ही गया इस तर्क की उधेड़बुन में इमेनअल कांट अविवाहित ही रहा अविवाहित ही मरा क्योंकि तर्क ने निर्णय ही ना लेने दिया संदिग्ध व्यक्ति निर्णय ले ही नहीं सकता और अगर संदिग्ध व्यक्ति भी निर्णय लेता है तो उसका एक ही अर्थ है कि उसने संदेह पूरा ना किया कहीं ना कहीं संदेह की यात्रा में उसने थोड़ी बहुत श्रद्धा कर ली जहां श्रद्धा की वही निष्कर्ष आ गया श्रद्धा ही निष्कर्ष है और कोई निष्कर्ष है ही नहीं अगर तुमने कभी भी कोई निष्कर्ष लिया है तो तुम गौर करना वो संदेह के कारण नहीं लिया है संदेह से थक के लिया है तर्क के जाल से उहा से बेचैन होके लिया है ऐसी जगह पहुंच गया कि खुद ही थक गए कहा कि ठीक है अब ले ही लो अब कुछ तो करना ही पड़ेगा इसलिए कुछ करो ये तो पहले ही क्षण में हो सकता था ये इतना समय खोने की कोई जरूरत ना थी ये इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ ही गया श्रद्धा निष्कर्ष से श्रद्धावान व्यक्ति प्रतिपल निष्कर्ष में जीता है उसके जीवन में एक निष्पत्ति है वो कभी अधूरा नहीं है, वो सदा पूरा है इसलिए वो जो भी करता है परिपूर्ण मन से करता है और जो भी परिपूर्ण मन से किया जाता है उससे ही आनंद उपलब्ध होने लगता है तुमने अगर भोजन भी परिपूर्ण मन से किया है तुम ब्रह्म का स्वाद पाओगे अगर तुम सुबह घूमने भी परिपूर्ण से मन से निकल गए हो तो तुम चारों तरफ ब्रह्म को ही हवाओं में तिरते और आकाश में उतरते देखोगे अगर तुमने पूरे मन से गुलाब के फूल को देख लिया है तो उसमें ही तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे असली राज है पूरे मन से होना श्रद्धा का उतना ही अर्थ है मेरा संसार को नहीं अब मेरा कोई संशय नहीं दादू कहते जीवन मरण का राम और जब संशय ही ना रहा तो अब जीवन हो तो भी राम का मरण हो तो भी राम का जब तक संशय है तब तक तुम जीवन तो राम का कहोगे मरण राम का नहीं कह सकते तब तक तुम कहोगे कि सौ वर्ष जिलाओ हजार वर्ष जिलाओ मारो मत घर में तुम्हारा बेटा पैदा होगा तो तुम बैंड बाजे बजाओगे परमात्मा को धन्यवाद दोगे फूल उपहार चढ़ाओगे और बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो तुम परमात्मा को धन्यवाद ना दे सकोगे तो तुम्हारा मन पूरा नहीं अगर पूरा ही मन था तो जैसे जन्म उसने दिया था मृत्यु भी उसी ने थी जब जन्म में भी उसी का हाथ था तो मृत्यु में भी उसी का हाथ है और जब उसका हाथ है तो सब ठीक है फिर शिकायत कहां है शिकायत तो इसलिए पैदा होती है कि तुम्हारा चुनाव है वस्तुतः शिकायत इसलिए पैदा होती है कि तुम परमात्मा से ऊपर अपने को रखे हो तुम्हारे मन के अनुकूल करता है तो ठीक तुम्हारे मन के प्रतिकूल करता है तो गलत ये तो भक्त का लक्षण नहीं ये तो श्रद्धा की बात ही नहीं श्रद्धा का तो इतना ही अर्थ है कि तू जो करता है ठीक करता है अब मेरी कोई चाह भी नहीं है कि तू यही कर तेरी मर्जी मेरी मर्जी तू ने जन्म दिया हम प्रफुल्लित हुए तूने वापस उठा लिया हम फिर आनंदित तेरा ही सब कुछ है जन्म भी मरण भी जीवन मरण का राम दादू कहते हैं अब जीवन भी उसी का है मृत्यु भी उसी की अब हम बीच से हट गए इस बात को ठीक से समझ लें संदेह वाला आदमी बीस से कभी नहीं हटता वो कहता हम निर्णय लेंगे श्रद्धावान बीस से हट जाता वो कहता हमारी क्या जरूरत तू कर ही रहा है तू सदा ठीक ही कर रहा है और हमारे सोचने विचारने से कुछ बदलता भी तो नहीं तुम्हारे सोचने विचारने से रक्ति भर भी तो कोई परिवर्तन नहीं होता जो होता है होता है जो होना है हो रहा है श्रद्धालु कहता है तब सब ठीक मेरे बीच में खड़े होने की जरूरत ही क्या है वो बीच से हट जाता है इस बीच से हट जाने का नाम ही विनम्रता है निर अहंकारिता है संदेह वाला व्यक्ति अहंकार से कभी नहीं छूट सकता संदेह से अहंकार पुष्ट होता है श्रद्धा से मर जाता है इसलिए सभी धर्म श्रद्धा पर जोर देते हैं क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई निर्अहकारी नहीं हो सकता संदेह का इतना ही अर्थ है कि मैं सोचूंगा विचारूंगा मैं निर्णय लूंगा श्रद्धा का इतना ही अर्थ तू ही सोच विचार रहा है तू ही निर्णय ले रहा है मैं बीच में व्यर्थ क्यों आऊंगा